देवी भागवत चौथा स्कंद श्री देवी ने कहा देवताओं मैं अंशावतार धारण करूं, जिससे संपूर्ण दुष्ट राजाओं के भार से पृथ्वी का उद्धार हो जाए यह विचार मेरे मन में पहले ही हो चुका है जितने दानाव राज्य कर रहे हैं उन सबको मार डालना मैंने अपना परम कर्तव्य मान रखा है जरासंध प्रभृति सभी मूर्ख नरेश मारे जाएंगे महाभाग देवताओं आप लोग भी अपने अपने अंशों से शक्ति सहित धरातल पर पधारे मेरे अवतार लेने से पूर्व स्वर्ग के व्यवस्थापक कश्यप जी अपनी पत्नी के साथ यदकुल में जन्म लेकर वसुदेव नाम से विख्यात हों वैसे ही अविनाशी भगवान विष्णु भी धृगु मुनि के शापानुसार अपने अंश से वसुदेव के घर पुत्र बनकर पधारने की कृपा करेंगे मैं उसी गोकुल में यशोदा के उदर से प्रकट होंगी सुप्रतिष्ठित देवताओं मेरे द्वारा तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे विष्णु का अवतार कारागर्भ में होगा उस समय मैं उन्हें गोकुल ले जाने की व्यवस्था कर दूंगी महाभाग शेष को देवकी के गर्भ से खींचकर कर रोहिणी के उदर में उपस्थित करना भी मेरा कर्तव्य होगा मेरी शक्ति का सहयोग पाकर वे दोनों महान भाव दुष्टों का दलन करने में लग जाएंगे द्वापर के व्यतीत होते ही संपूर्ण दुराचारी राजाओं का संहार कर डालना बिल्कुल निश्चित हो चुका है साक्षात इंद्र भी अर्जुन बनकर धरातल पर पधारे और दुष्ट राजाओं की सेना के संघार में लग जाए धर्म के अंश से प्रगट होकर महाराज युधिष्ठिर धराधाम पर विराजमान होंगे वायु के अंश भीम से भीमसेन का तथा अश्विनी कुमार के अंश से नकुल एवं सहदेव का भी प्रागट्य होगा उस अवसर पर वसु के अंश से प्रकट होकर भीष्मस सेना का संहार करेंगे अब आप लोग यहाँ से पधारें और पृथ्वी भी सुस्थिर होकर समय व्यतीत करें महानुभाव देवताओं मैं इस भूमिका भार अवश्य दूर कर दूंगी सभी देवता केवल निमित्त मात्र होंगे सारा काम मेरी शक्ति के ऊपर निर्भर रहेगा इसमें कोई संशय नहीं है क्षत्रियों का यह घोर संघार मैं कुरुक्षेत्र में मैदान में करूंगी दूसरे की वस्तु को पाने की इच्छा करना सबको परास्त करने की अभिलाषा रखना तथा तो काम एवं मोह को अपनाए रखना इन दोषों के कारण सारे यादव भी काल के ग्रास बन जाएंगे ब्राह्मण के हिसाब से उनके वंश का ही उच्छेद हो जाएगा भगवान भी शाप को सत्य करने के लिए अपने उस कलेवर का त्याग कर देंगे अतः अब आप सभी देवता भगवान विष्णु के सहायक बनकर अपनी पत्नियों के साथ मथुरा एवं गोकुल में जन्म धारण करें व्यास जी कहते हैं परब्रह्म की योग माया उपरयुक्त बातें कहकर अंतर हो गई सब देवता पृथ्वी को सांस लिए हुए अपने अपने स्थान पर चले गए योग माया की वाणी से पृथ्वी के मन का विशार दूर हो गया वह शांत चित्त होकर समय की प्रतीक्षा करने लगी जन्मे उस पर औषधियों और लताओं का अत्यंत विस्तार हो गया प्रजा सुखी हो गई और द्विजातियों के लिए महान अभ्युदय का अवसर प्राप्त हो गया समस्त मुनिजन अत्यंत आनंद के साथ धार्मिक कृत्य करने में तत्पर हो गए